आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए दिल्ली से रेनू शर्मा हमारे बीच में है तो आप सभी की तरफ ऐसी रेणु शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रेनू शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं थैंक यू सर मेरा नाम रेनू है मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ एक बहुत ही सिंपल फैमिली से रहा है मेरा और मेरी फैमिली में मेरे मदर फादर हैं ब्रदर हैं भाभी हैं उनकी बेटी है सिस्टर है वो मेरिड है और एक छोटा ब्रदर है जो दोनों ब्रदर जॉब करते हैं और मैं हूँ और मेरी पाँच साल की बेटी है जो मेरे पेरेंट्स हैं बहुत ही सिंपल नेचर के रहे हैं जो फादर हैं उनका एल और पोस्ट ऑफिस एजेंट रहे हैं और मम्मी भी उनके साथ काफ़ी टाइम तक तो उन्होंने काम किया है और अभी कुछ सालों से वो वर्किंग नहीं है और एक थोड़ा सा फैमिली में मादीपुर जिस एरिया में आता है थोड़ा गांव का माहौल रहता है एकदम से बहुत शहरी उस टाइप का नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स ने बहुत ही हम चारों बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेशन देने में पूरा स्ट्रगल किया है हम लोगों के साथ और हमने भी पूरा मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमने फुलफिल की है आ, मेरी एजुकेशन आ, कुछ खास तो रही नहीं है लेकिन फिर भी आ, मैंने ट्वेल्थ की आ, उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी उसके बाद मैंने फिर डिप्लोमा किया था टेक्सटाइल डिजाइनिंग में उसमें तीन तीन साल का टेक्सटा कोर्स रहा था और कोर्स के बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट की थी दो कंपनीज में मैंने काम किया था कल्पना और लक्ष्यता ना करके एक दो और थी जो रेपुटेड नहीं थी इतनी लेकिन ये दोनों कंपनीज रेपुटेड रही हैं चार साल तकरीबन मैंने काम किया उसमें उसके बाद फिर मैरिज का मेरा लाइफ में मैरिज का जो भी था हमारा लव मैरिज था और काफ़ी उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद आफ्टर तीन साल फिर उनका एक्सपायर का हो गया था और अभी मेरे पास पाँच साल की बेटी है रेनू जुम्हत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा उसके बारे में आपने बताया है और जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते करते कुछ सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कुछ बनना है तो आपको ऐसा क्या विचार था स्कूलिंग लाइफ में कि क्या बनना है आप क्या सोचते एक्चुअली मेरी फैमिली में कोई मुझे ऐसा गाइडेंस देने वाला उस टाइम नहीं मिला कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं क्योंकि mm -hmm. जो मेरे ब्रदर सिस्टर थे वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट रहे थे तो उनका इंजीनियरिंग में और टीचिंग लाइन में उनका चला था uh -huh. लेकिन मेरा मैं इतनी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रही थी mm -hmm. तो मैंने कुछ पता नहीं था क्या करना है आगे क्या नहीं करना है तो एक थोड़ा सा पेंटिंग और इन सब में क्रिएटिविटी में थोड़ा इंटरेस्ट मेरा शुरू से रहा था तो इसी चीज़ को लेके किसी ने मुझे कहा कि आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर लीजिए वो अच्छा रहेगा और गारमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरा तो उससे रिलेटेड फिर आ, मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था कंप्लीट अच्छा। तीन साल का था ये इसमें भी आ, डेली से डेढ़ घंटा लगता था आने जाने में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था उसमें हाँ उस, हा, उस आ, डिप्लोमा कोर्स में मैंने लास्ट में टॉप किया था अच्छा हाँ जी मतलब मेरे हाथ थोड़ा सा ना ब्रशेज और इन सब में काफ़ी अच्छा रहा शुरू से <laughs> इस वजह से उसके बाद फिर जॉब की थी मैंने तीन साल चार साल मैंने जॉब की है उसमें भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा इतना कुछ खास नहीं रहा ठीक रहा है किसी में थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस रहा है रहनू जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और ऐसा होता है कि हमें कोई उस समय गाइडलाइन करने वाला मिल जाता है तो हो सकता है कि हमें कुछ अच्छी चीज़ें करने का मौका मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी हम अपने आर्ट को अपनी क्वालिटीज़ को अपने हॉबीज़ को तो हम लोग जानती हैं हम अपना करियर को बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपको टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का भी अच्छा रहा और उसमें आप काफ़ी समय तक काम किया चार साल तक बहुत लम्बा सफ़र है और उसके बाद फिर आपका मैरिज लाइफ का कुछ स्ट्रगलिंग हुआ तो उसकी वजह से आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया तो आइए आप भजन और भक्ति गीत वगैरह ज़्यादा सुनते हैं और आपको अच्छा भी लगता है अध्यात्म वग़ैरह भी आपको अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई भजन आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर हमें बताइए या सुनाइए एक्चुअली मैं शुरू से बहुत ही मेरा नेचर बहुत सिंपल नॉर्मल सा रहा है बहुत ही शॉफ कर जैसे दिल्ली में माहौल बहुत ही वैसा रहा है लोग थोड़े से फॉरवर्ड रहते हैं मेरा थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं रहा है स्कूल कॉलेजेस में भी जैसे लोग बोलते थे कि ये कौन सी दुनिया से आए हो तुम <laughs> <laughs> तो आ, मेरा भक्ति का थोड़ा सा भगवान में ध्यान शुरू से ही रहा है भगवान शंकर जी को मैं शुरू से काफ़ी मानती आई हूँ उनसे मेरा जो एक फ्रेंड का नाता उनसे रहा हमेशा उनसे बातें करना वो सब तो मैं एक भजन सुनाना चाहूंगी आप उसकी कुछ लाइने श्रीष्टि श्री जाने वाले कितना महान है तू दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू ष्ट जाने वाले सारे जहाँ के वाली ए गुल शनों के माली हर ची जैसे है जाहिर हिदमा तेरी निराली फूलों है तू दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू श्री श्री रचाने वाले कितना महान है तू दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू चलिए रेनू जी बहुत ही प्यारा सा भक्त गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर विशेष मुलाकात सुनते रहो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को सुनते हैं तो जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहता है तो रेणु जी आपके जीवन में जब बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल वाला समय रहा वो किस समय रहा किस तरह का रहा और कितने समय तक हो रहा बहुत ज्यादा स्ट्रगल मेरा शुरू से बचपन से एक तो लोगों को लोगों के साथ एडजस्ट करने में रहा है क्योंकि मेरा नेचर अलग रहा है थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड से अच्छा <laughs> <laughs> हाँ। दूसरी चीज़ मेरा बचपन से हेल्थ प्रॉब्लम काफी रहा है एक चीज से एक कुछ प्रॉब्लम होती थी थोड़ा टाइम ठीक होता था फिर दूसरी आ गई फिर थोड़ा सा ठीक होता था मतलब कुछ ना कुछ बचपन से हेल्थ को लेके कर लगा ही रहता था उसमें भी आ, हेल्थ को लेके तो स्ट्रगल था ही उसके बाद फिर आ, मेरा जॉब में भी थोड़ा सा रिजेक्शंस मिली है मुझे जॉब में भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मेरा है उसमें भी कुछ रिजेक्शन्स मिले लेकिन एक बोलते हैं एक स्ट्रेंथ जो हमेशा मेरे साथ हर जगह एक स्ट्रेंथ ने एक पावर ने सपोर्ट किया हमेशा मुझे जो भी मैं भगवान को मानती थी उन्होंने मुझे हर टाइम हर उस पर एक पावर दी शक्तियां दी जो मैं उससे ओवरकम करने में मुझे काफ़ी हेल्प मिली उसके बाद एक्चुअली मेरी मैरिज लव मैरिज रही थी उसमें मुझे आ, मेरी इन लॉ से वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी पूरी तरीके से उसमें भी मुझे काफ़ी हद तक एडजस्ट करना पड़ा था उनके घर में प्रॉब्लम्स आती रही मुझे उस टाइम भी काफ़ी हस्बैंड की तरफ से भी काफ़ी कुछ आया था लेकिन फिर एक था कि हाँ चलो मैंने कुछ करना है मैं इतना भगवान को मानती हूँ तो वही मुझे इन सब चीज़ों से बाहर ज़रूर निकालेंगे एक ये मन में एक था कि कहीं ना कहीं मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं मेरा जो रास्ता है वो सही रास्ते पर मैं जा रही हूँ और मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है कहीं ना कहीं जाके वो मेरा मुझे उस चीज का फल जरूर मिलेगा एक अटूट वो विश्वास था उसने हर चीज से बाहर निकालने में मुझे हमेशा मदद ठीक है रेनू जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने लाइफ में काफी चीजें हमारे पास आती है लेकिन हम उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से नहीं बता पाते क्योंकि वो स्ट्रगलिंग हमारा लाइफ का रहता है और हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन चीज़ों को सेट करते करते और भी बिगड़ जाते हैं और कभी कभी चीज़ें जो है बिल्कुल सेट भी नहीं होते हैं लेकिन हम फिर भी अपने अंतरूनी विश्वास अपने अंदर की शक्ति और परमात्मा की मदद से या ईश्वर की याद से या ईश्वर की थोड़ी हेल्प लेकर हम अपने जीवन में थोड़ा सा एक सुकून महसूस करते हैं और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके क्योंकि एक अलग फीलिंग होता है जहाँ पर मैनेज की बात आती है तो लोगों का या फिर दोनों घर वाले जो है सेटिस्फाइड हो हमसे ये हो नहीं सकता और कहाँ हो जाते हैं तो वो हमारा लक होता है तो इस तरह की कई बातें हमारे जीवन में आती रहती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आपने कहा कि काफी स्ट्रेस रहा बचपन में भी आपको बीमारियाँ काफ़ी आती रही शारीरिक रूप से आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों को आप मैनेज करते रहे और ये कैसे मैनेज करते थे आप मैंने जिससे बताया कि हर टाइम मतलब कोई भी अगर मोमेंट आता था बैड एक्सपीरियंस आता था अच्छे में तो मैं well कोई प्रॉब्लम नहीं थी वेल एंड गुड नॉर्मल और बचपन से मेरा एक स्माइली नेचर रहा है जॉली नेचर रहा है हर किसी से मिलनसार अच्छे से बातें बातें करना वो हमेशा रहा है लेकिन अगर जैसे बैड एक्सपीरियंस कभी आता था तो मैंने जैसे कि बताया था कि एक विल पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी बचपन से थी हाँ। उसने भी एक वर्क किया दूसरा मेरा जो भगवान में अटूट विश्वास था कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा रीज़न सब चीज़ों से ओवरकम करने का एक्चुअली मैंने लाइफ में ना कभी गिव अप नहीं किया कुछ भी आया है उसको फेस किया है बहुत अच्छे से फेस किया है और मुस्... जैसे बोलते हैं मुस्कुराते हुए हर चीज़ को मैंने फेस किया है हाँ डिस्टरबेंस हुई है बहुत हुई है वो नेचुरली है वो होना भी लाजमी है लेकिन एक एक जैसे पावर वो हमेशा अंदर से वो एक आवाज़ आई है कि नहीं गिवप नहीं करना है ठीक है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपका जो स्माइलिंग नेचर है उसके वजह से आप हर चीज़ को जो है न्यूट्रल कर लेते थे और आपका ईश्वर के प्रति भगवान में भक्ति भी बहुत ज़्यादा करते थे आप तो वो भी एक आपको सपोर्ट मिलता था चलिए तो भी बहुत अच्छी बात आपने बताया किस तरह से मैनेज किया आपने वो बताया कि आप कभी भी गिव अप नहीं किया और हर चीज़ को आपने अच्छी तरह से फेस किया है तो वही आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमें प्रभावित करते रहते हैं और हम कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के प्रति हमारी आस्था बनी रहती है तो आपके जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्हें आप रोल मॉडल मानते हैं मेरा सबसे बड़ा एक रोल मॉडल जो रहा है वो भगवान से ही रहा है क्योंकि बचपन से मेरा भगवान से एक नॉर्म वैसे रिश्ता नहीं रहा है जैसे एक उनकी जनरली पूजा करना नॉर्मल की एक रिचुअल की तरह सारी चीजें करना वो सब नहीं रहा है उनसे एक दोस्ती का एक पिता का एक भाई का हर तरह का मैंने रिश्ता उनसे रखा है कोई भी जैसे प्रॉब्लम आती थी तो मैं सारी चीज़ें उनसे शेयर करना कैसे निकलना है हर एक रास्ता मुझे जो गाइडेंस होती है वो मुझे हर जैसे बोलते हैं पग पग पे उन्होंने मुझे वो हेल्प करी है चलिए बहुत ही अच्छी बात रेनु जी आपने बताया कि आपके रोल मॉडल यानी ईश्वर यानी भगवान को आप मानते हैं और उनके साथ आपका जो नॉर्मली uh, एक कॉमन हम लोग जैसे कि पूजा अर्चना करके फिर भूल जाते हैं वैसा नहीं रहा आप कंटिन्यू हर समय हर कदम पर उन्हें साथ रखती रही और उनका हेल्प आपको मिलता रहा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आगे बढ़ते हुए हमारे सभी राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप अगर लाइफ में हम लोग को जैसे आगे बढ़ना है या हम ला, लाइफ में अगर हमें कुछ बनना है या किसी की एक्सपेक्टेशन चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या भगवान हो उसकी इनकी एक्सपेक्टेशंस पे अगर हमें खरा उतरना है तो सब लोगों को हमें साथ लेके चलना होता है आपकी सिर्फ अपने से कनेक्शन नहीं होता है हमारे आसपास के जो सारे लोग हैं उनको साथ लेते हुए सब लोगों के साथ मिलजुल के एक तभी वो इंसान अधूरा नहीं एक कम्प्लीट तभी एक इंसान कम्प्लीट कहलाया जाएगा कि वो सब लोग को साथ ले कर चलाए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आ, सब लोगों के साथ मिलजुल के रहिए खुशी बांटिए खुशियाँ दे और किसी को दुख ना दे क्योंकि ये हम जो कई बार ऐसा होता है कुछ गुस्से में या बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल जाते हैं जो लोगों को मे बी हर्ट कहीं ना कहीं हर्ट कर जाती हैं तो अपने वर्ड्स पे भी पूरा हमें फोकस करना है और वो दुआएं दुआएँ देनी हमें हर मन से दुआएँ देनी ऐसे नहीं ऊपर हमारे बोल से सिर्फ हम दुआ दें दिल से हर इंसान के लिए अच्छा सोचना है अच्छा फील करना है तो कहीं ना कहीं वो भगवान भी आपकी मदद करता है आपके हर रास्ते में और अच्छी दिशा में जाइए क्योंकि आजकल का जो टाइम है उसमें आपको हर तरह की सिचुएशंस मिलेंगी अच्छे लोग भी मिलेंगे बुरे लोग भी मिलेंगे तो बुरे लोगों मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरे लोग हाँ आदतें इंसान की बुरी हो जाती हैं तो इंसानों से नहीं उन गलत आदतों से अपने आप को दूर रखिए और अच्छे रास्ते पे चलिए भगवान के साथ रहिए उनसे कनेक्शन जोड़ के रहिए हमेशा आपको सक्सेस सफलता ज़रूर मिले रेनू शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारे जीवन में हमें कैसे रहना है और सभी को साथ लेकर चलने का आप एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया और जो सबको साथ लेकर चलता है वही आगे लीड कर सकता है और एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन सकता है ये आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा और दुआएँ जमा करते रहे अपने कार्य से ऐसा आपका भाव था तो आशा करता हूँ हमारी सभी लिसनर्स को आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हो और जो मैसेज आपको दिया गया है रेनू शर्मा के द्वारा वो आप याद रखिए और अपने जीवन में खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और रेनु शर्मा जी को दीजिए इजाजत नमस्कार चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो दुनिया में तेरा बड़ा नाम आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम मेरी बिनती सुने तो जानू मेरी बिनती सुने तो जानू मानू तुझे मेरा राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम दुनिया में तेरा है बड़ा नाम आज मुझे भी तुझसे पड़ गया था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 जोत जगाई मन की बुझती ज्योत जगा दे मेरी टूटी खास बंधा दे आया मैं तेरे धाम राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम दुनिया में तेरा है बड़ा नाम आज मुझे तुझसे पड़ गया गया था मेरी बिनती सुने तो जानू मेरी बिनती सुने